अरुणोदय उत्तरी और दक्षिणी रोशनी की कहानी रिचर्ड टी पारे चित्र एंड्रे लोथे हिंदी अरविंद गुप्ता समर्पण मेरी बहन जीन को और उन सभी लोगों को जो अभी भी क्रिसमस के जादू में विश्वास रखते हैं अरुणोदय क्या आपने कभी उस शानदार पक्षी के बारे में सुना है जो अंधेरे ध्रुवी आकाश में उड़ता है और जिस पर सुंदर राजकुमारी लंबे सुनहरे बालों के साथ सूर्योदय तक उसकी पीठ पर सवारी करती है क्या आपने इस स्वर्गीय पक्षी के बारे में नहीं सुना है जिसके पंख झिलमिलाती रोशनी के बने हैं चमकीले नीले हरे और लाल रंग की सोने की कलगी लगाए जो लंबी ध्रुवीय रात का अंत करके भोर लाता है जब मैं बहुत छोटा था तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने घर से भाग गया मुझे लगा कि शांता क्लॉज जैसा कोई इंसान नहीं था जब मैं सो रहा था तो शांता नहीं आया और न ही उसने पेड़ के नीचे मिलने उपहार छोड़े जैसा कि मुझे बताया गया था उसकी वजह लोगों ने उपहार खरीदे और एक दूसरे को भेंट किए और मुझे लगा कि क्रिसमस पर सच में यही होता होगा उपहार खरीदकर दूसरों को देना कोई शांता क्लौज नहीं है कोई शांता क्लौज नहीं है उस रात अपने गर्म बिस्तर पर लेटे हुए मैंने इसे बार बार दोहराया मैंने उस सभी क्रिसमस उपहारों के बारे में भी सोचा जो मुझे अपनी माँ और पिता के बेडरूम की अलमारी में मिले थे और जिन पर मेरा नाम लिखा था शांता उन उपहारों को नहीं लाया था मेरे माता पिता उन्हें लाए थे जब सबने अपने अपने उपहार खोले तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनके लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा तब भला मैं क्या जवाब देता इसलिए मैंने भागने का फैसला किया सभी लोगों के सो जाने के बाद मैंने अपने से बाहर निकल कड़ाके की ठंड थी और रात में तेजी से चलते हुए मेरी एक सफेद बादल की तरह जम रही थी। बर्फ इतनी जोर से गिर रही थी कि मुझे लगा की वो आवाज मेरे माता पिता को जगा देगी और वे मेरे पीछे पीछे दौड़े आएंगे हरी रोशनी धीरे धीरे अंधेरे आकाश में बर्फ का को रोशन करते हुए आगे बढ़ रही थी उसके कारण मेरे लिए घर के पीछे वाली पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना आसान हो गया मुझे पता था कि मेरे माता पिता सुबह को मेरे पच्चाप जरूर ढूंढ लेंगे इसलिए मैंने रात भर चलने की और जंगल में छिपने की योजना बनाई ताकि वे मुझे ढूंढ न पाए घुटने तक गहरी बर्फ में पहाड़ी पर चढ़ने में मुझे काफी समय लगा चोटी पर पहुंचने से पहले मेरे दर्द पैर दर्द करने लगे और मेरे फेफड़ों में ठंड से जलन महसूस हुई फिर मैं एक भोजपत्र के पेड़ के सहारे कुछ देर आराम करने बैठ गया मैंने ठंड से बचने के लिए अपना पार्का अपना पर्खा अपने चेहरे पर कसकर खींचा और हाथों को गर्म रखने के लिए उन्हें जेब में डाल जेब में डाल दिए मैंने अपने क्रिसमस उपहारों और शांता के असली नए ही होने के बारे में सोचा जब माता पिता सुबह उठकर मुझे नहीं पाएंगे तो फिर वे क्या सोचेंगे उसके बाद शायद मैं सो गया क्योंकि कुछ समय बाद मुझे अचानक एक बूढ़े आदमी ने जगाया बूढ़े की दाढ़ी एकदम उस नो जैसी सफेद जिस पर मैं बैठा था उसकी आंखें आसमान के तारों की तरह टिमटिमा रही थी चलो ठीक है जब उसने मुझे जगा हुआ देखा तो उसने गंभीर आवाज में कहा तुम यार ठंड में क्या कर रहे हो इस वक्त तो तुम्हें घर में बिस्तर पर लेटे होना चाहिए और शांता क्लास के आने का के आने का इंतजार करना चाहिए देखो कोई शांता नहीं होता मैंने अपनी आँखों से नींद और ठंड को रगड़ते हुए कहा लोग एक दूसरे के लिए उपहार खरीदते हैं और मैं फिर -मूड करते हैं कि शांता और लाए थे तुम्हारी बात सच है बूढ़े ने एक पल बाद मेरी ओर देखा और कहा हां ठीक है ज्यादातर लोग उपहार खरीदते हैं लेकिन शांता क्लॉज में विश्वास बंद करने का यह कोई कारण नहीं हो सकता क्यों इस साल तुमने अपने परिवार के लिए क्या खरीदा कुछ भी नहीं मैंने जवाब दिया मैंने सोचा था कि शांता सभी के लिए उपहार लाएगा लेकिन फिर मुझे पता चला कि शांता असली नहीं छूट मूट का था इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला किया ताकि लोग मुझे कुछ भी न खरीदने के लिए चिढ़ाएं नहीं ठीक है उसने मेरे बगल की बर्फ में बैठते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ करेंगे लेकिन अगर तुमने भागने का अपना मन बना लिया है तो तुमने काफी अच्छी प्रगति की है क्या नीचे घाटी में वही तुम्हारा वही तुम्हारा ही घर है जिसमें से धुआं निकल रहा है जिसमें से धुआं निकल रहा है मैंने हाँ कहा मुझे लगा कहीं वो मुझे वापस घर न ले जाए और मेरे माता पिता को जगाकर उन्हें यह न बताया कि मैंने भागने की कोशिश की थी पर उसने पहले मेरी तरफ देखा और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा यदि दे तुम्हारे पास सभी को देने के लिए उपहार होते तो तुम तो फिर तुम घर से भागकर कहीं घर वालों को दुखी नहीं करते क्यों ठीक है ना लेकिन मेरे पास देने के लिए कोई उपहार नहीं है मैंने विरोध किया मैं रोने लगा क्योंकि मैं थका हुआ और मेरा शरीर एकदम ठंडा था और मुझे यह तक नहीं पता था कि मैं क्या करूं या कहा जाऊं बूढ़े ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तिलासा दिलाई देखो मेरे पास एक ऐसा उपहार है जो तुम अपने घर वालों को दे सकते हो बूढ़े ने गर्मजोशी से कहा और वो एक ऐसा उपहार है जिसे घर वाले जीवन भर याद रखेंगे और वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि वह उपहार उन्हें किसने दिया था अच्छा मैंने सीधे बैठते हुए कहा उपहार क्या है मैंने दस्ताने से अपने आंसू पूछते हुए कहा मैं अचरज कर रहा था कि क्या उपहार उसकी जेब में रखा होगा क्योंकि उसकी जैकेट बहुत बड़ी थी और उसमें बड़ी गहरी जेबे भी थी सभी क्रिसमस उपहार एक पेड़ के नीचे पड़े हुए नहीं मिलते हैं उसने मेरे विचारों को पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा और कुछ उपहारों को तुम देख भी नहीं सकते हो जैसे कहानी को एक कहानी मैंने हैरान होकर कहा एक कहानी हाँ एक कहानी उसे सुनने के बाद कल सुबह जब परिवार के लोग अपने अपने उपहार खोल चुके हों तब तुम सभी को यह कहानी सुना सकते हो और वो तुम्हारी ओर से उनके लिए क्रिसमस का उपहार होगा बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या वो सच में एक मजेदार कहानी है मैंने पूछा मुझे डर था कि कहीं वो हंसकर मेरा मजाक न उड़ाए हाँ वो की हाँ गजब की कहानी है उसने कहा मैंने अपने जीवन काल में तमाम कहानियां सुनी है लेकिन इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी यह कहानी बहुत समय पहले घटी थी वो कहानी मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई है अच्छी कहानियां बड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं और सच में अच्छी कहानियां एक बेहतरीन उपहार होती हैं जिन्हें तुम लोगों को दे सकते हो देखो कहानियां हमेशा के लिए रहती है अच्छा मुझे कहानी सुनाओ मैंने उत्सुकता से पूछा उस से कहा मैं यह भूल गया था कि मैं कितना ठंडा और थका हुआ था मुझे वो कहानी सुना ताकि कल सुबह मैं सभी को आश्चर्यचकित कर सकू मैं काप उठा और फिर उत्साह से मैंने अपने हाथों को वापस में रखा मैं बेसब्री से कहानी शुरू होने का इंतजार करने लगा बूढ़े ने मुझे अपनी जैकेट की तहों के भीतर से देखा और फिर अपनी उसने अपनी दाढ़ी को सहनाया फिर उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से सीटी बजाई धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई हरे प्रकाश की लंबी धुंधली पट्टिया अचानक लाल और पीले और नीले रंगों से ज्वलंत होकर चमक उठी और पहाड़ों की चोटियों पर नाचती रही और घाटी के ऊपर नीचे जगमगाती रही ऐसा लगा जैसे जंगल और पहाड़ियों में आग लग गई हो मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर नजारा पहले कभी नहीं देखा था मैंने हवा में एक सरसराहाट की आवाज सुनी जैसे मेरे ऊपर से कुछ उड़ रहा हो लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि मैं सिर्फ उसका प्रकाश पुंज ही देख पाया वो कहानी इस रोशनी के बारे में है जिसे तुम देख रहे हो और वो लंबी तारों में कैसे आती है बूढ़े ने मुस्कराते हुए कहा थाम लिया ध्यान से सुनो क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा उपहार है मैं नहीं चाहता कि तुम इसका एक शब्द भी भूलो या फिर जीवित रहने तक उसकी किसी भी बात पर कुछ शक करो और जब तुम्हारे पास क्रिसमस पर देने के लिए कोई और पार नहीं होगा तब भी तुम यह कहानी दूसरों को सुना पाओगे मैंने सिर हिलाया और उसका हाथ कसकर दबाया उसने उसनेलिस भूमि है वहां वो यहां से इतनी अधिक उत्तर में है कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले उत्तरी ध्रुव से गुजरना होगा फिर जमे हुए ध्रुवी सागर में तब तक चलना होगा जब तक कि तुम हवा के पीछे नहीं आ जाते में जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जहां से हवा शुरू होती है तब तुम उत्तरी तक उत्तर सूरज नहीं उठता है अंधेरा छाया रहता है और गर्मियों में जब अंत में सूर्य वापस लौटता है तो रोजाना आस्था नहीं होता और वो अगले छह महीनों के लिए वहां पर दिन का उजाला छाया रहता है राजा गोरियस और उनका परिवार हिम महारानी और उनकी बेटी ओरो इस दूर दराज के देश पर शासन करते हैं वे ध्रुवी सागर के तट पर एक सुंदर बर्फ के बने सफेद महल में रहते हैं जिसमें क्रिस्टल की बनी खिड़कियां हैं और हर कमरे में बर्फीले लटके हैं। महल के, में के लिए एक बॉलरूम फर्श है, है एक आंगन है जो पाले की भांति सफेद है सर्दियों में सीपियों में रखी लंबी मोमबत्तियां प्रत्येक खिड़की में से चमकती है और महल घीरे की तरह चमकाता है जहां तक आपकी नजर जाएगी तुम सिर्फ चमकदार बर्फ ही देख पाओगे और गर्मियों में जब सूरज क्रिस्टल की खिड़कियों में से होकर बॉल रूम के फर्श पर चमकता है तो महल इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगा उठता है। एक रात सूरज जलने के काफी बाद राजा बोरिश ने अपनी बेटी को उसके कक्ष की बालकनी पर खड़ा पाया बेटी की आंखों में आंसू थे और वो टकटकी लगाए अंधेरे सितारों वाले आकाश को घूर रही थी क्या बात है राजा ने कहा बताओ बेटी क्या हुआ मुझे रात से बहुत परेशानी है और यहां इतने लंबे समय से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और मैं आसमान में सिर्फ तारे देखकर एकदम थक गई हूं क्या आप सूरज को जल्दी वापस नहीं ला सकते ताकि पक्षी वापस आ जाएं और मैं नौका कर शक्तिशाली राजा थे क्योंकि वो ही उत्तरी हवा को नियंत्रित करते थे और उनकी पत्नी हिम महारानी बनाती थी। दोनों मिलकर बर्फीले बर्फीले तूफान बनाते थे जो लंबी ठंडी सर्दियों के दौरान जमीन को बर्फ से ठक देते थे लेकिन उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि सूर्य को उसके नियत समय से पहले कैसे लौटाया जाए इसलिए राजा ने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया और उनसे पूछा कि सूर्य को जल्दी वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता था जिससे उनकी बेटी फिर से खुश हो सके क्योंकि जब तक और, और नाखुश रहेगी तब तक राजा बोरियस और हिम महारानी भी नाखुश रहेंगे और जब राजा रानी नाखुश रहेंगे तो उनके राज्य में हर कोई दुखी होगा राजा के सफेद सफेद वालों वाले सलाहकार जो उम्र से झुक गए थे पर दुनिया के ज्ञान से भरे हुए थे अपनी लंबी सफेद सोच वाली टोपियां पहनकर राजा के क्रिस्टल टेबल पर बैठे और रात में बहुत देर तक चर्चा करते रहे अगर आपको याद हो रात महीने लंबी होती थी, लेकिन राजा की सारी खाने और आईस पीने के बाद भी बर्फीले उल्लू से पूछा ज्ञानी उल्लू आकाश में जो कुछ भी चल रहा होता था उसके बारे में सब सब कुछ जानता था सूरज को कैसे वापस लाया जाए राजा ने यह सवाल उल्लू से पूछा फिर उल्लू ने अपने बड़े बड़े सफेद पंख फैलाए और राजा की मेज के चारों ओर बैठे सभी सलाहकारों को देखा कौन कौन कौन जानना चाहता है कि सूरज कौन जानता है सूरज को वापस आना मुझे हिम भालू से पूछा जो पूरे देश में होने वाली हर चीज को जानता था भालू अपने पिछले पैरों के बल उठा उसने बॉल रूम के चारों ओर देखा और फिर तीन बार दहाड़ा अंतिम बार वो इतनी जोर से दहाड़ा की क्रिस्टल की बनी खिड़कियां टूट गई टेबल भी टूट गई और अपनी सीटों पर बैठे सलाहकार हिलने लगे सूरज की वापसी तुम लोग गलत रास्ते पर हो यह सुनकर राजा का चेहरा पीला पड़ गया और फिर उसने यूनिकॉर्न वेल से पूछा जो समुद्र के नीचे की घटनाओं के बारे में सब कुछ जानती थी वेल ने अपने लंबे सिंग को सामने वाले फ्लिपर से सहलाया फिर वो काफी लंबे समय तक गंभीरता से सोचती रही सूरज को उसके नियत समय से पहले लाना उसके लिए क्या करना चाहिए वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर राजा ने मेज के चारों ओर अपने सलाहकारों को देखा और वो बेहद निराश दिखे क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो मुझे यह बता सके कि रात को कैसे भगाया जाए और मेरी बेटी को फिर से कैसे खुश किया जाए यह सुनकर सभी चुप हो गए इसमें हिम भालू भी शामिल था उसका सिर लटका हुआ था उसे आंखें मिलाने में शर्म रही थी उनमें एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति भी था वो बिना कुछ कहे सलाहकारों की बहस सुन रहा था अंत में वो बोला मेरे अच्छे राजा और रानी उसने कहा अपने जीवन में मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है और कई अद्भुत चीजें देखी हैं। जब मैं छोटा लड़का था तब अपनी एक दक्षिण यात्रा में हम एक समुद्र में काफी आगे गए और अंत में हम एक शक्तिशाली नदी के मुहाने पर आए हम नदी के ऊपर चलते रहे और अंत में हम नदी के किनारे एक खूबसूरत सफेद शहर में पहुंचे उसका नाम था हेलियो यानी सूर्य का शहर उस शहर में मुझे कई अजीब और चमत्कारिक चीजें देखने को मिली लेकिन उनमें सबसे अजीब और नायाब एक पक्षी था जो वहां के शासक खलीफा के आंगन में एक सोने के पिंजरे में शिखा सूरज की, की किरणों की तरह चमक रही थी उसके पंख माणिक जैसे लाल थे और उसकी लंबी नीली पूछ सोने से रंगी हुई थी जब उसने अपनी चोच खोली तो उसका गला प्रकाश के एक रत्न की तरह चमकने लगा मैं बहुत देर तक वही खड़े रहकर उसे निहारता रहा फिर अंत में उसने मुड़कर मेरी ओर देखा मैं उसे देखकर अवाक रह गया लोगों ने कहा कि जब अग्निपक्षी अपने पंख फैलाता है तो वो सूरज की तरह दमकते हैं जिससे चकाचौंध होकर आप अंधे तक हो सकते हैं हम में से कोई भी राजकुमारी को खुश करने के लिए सूरज को कैसे वापस लाना नहीं जानता है इसलिए अगर राजकुमारी के पास लंबी सर्दियों में रात में देखने के लिए चमत्कार अग्निपक्षी होगा तो बहुत अच्छा होगा राजा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बूढ़े की बात पर सोचा चूकि कोई भी सूरज को उसके नियत समय से पहले वापस लाना नहीं जानता था इसलिए अग्निपक्षी को लाना ही उन्हें अपनी बेटी को फिर से खुश करने की एकमात्र उम्मीद लगी उस नगर का शासक खलीफा इस अग्निपक्षी के लिए हमसे क्या लेगा राजा ने बूढ़े से पूछा लेकिन इससे पहले कि राजा सलाहकारों से सूर्य वापस लाने की विफलता पर प्रयाश्चित करने के लिए, के लिए कहता बूढ़ा बीच में चिल्लाया सोना महामहिम अगर आपके पास पर्याप्त सोना होगा तो आप कुछ भी खरीद पाएंगे मेरे पास सोने के भंडार है राजा ने कहा बोरेलेस के पहाड़ सोने से भरे हुए हैं सुबह सुबह जाने के लिए एक राजा और उनका दल बर्फ में एक चैनल के माध्यम से समुद्र में दक्षिण स्थित हेलियोपोलिस देश की ओर रवाना हुआ कई हफ्तों के बाद तेज हवा और जहाज के पालों की मदद से वे अंत में पूर्व की ओर उस समुद्र में पहुंचे जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था दिन तेजी से गर्म हो रहे थे कई हफ्तों के नौकायन के बाद वे समुद्र में बहने वाली शक्तिशाली नदी के मुहाने पर पहुंचे और अंत में वे सूर्य के नगर हेलियोपोलिस में पहुंचे जो नदी के तट पर दमक रहा था बंदरगाह में लंगर डालने के बाद राजा अपने दल के साथ खलीफा के आंगन की ओर गया और वहां एक साएदार पेड़ के नीचे सोने के पिंजरे में वो शानदार फायरबर्ड यानी अग्निपक्षी था अग्निपक्षी देखने में बिल्कुल बूढ़े आदमी के वर्णन जैसा ही था वास्तव में वो पक्षी अनमोल है राजा बड़ बड़ा है हो सकता है खलीफा अग्निपक्षी को बेचने से मना कर दे इस विचार मात्र से ही राजा बहुत दुखी था कहीं खलीफा यह न कह दे कि मैंने अपने अग्निपक्षी को बिना जिंदा मैं अपने अग्निपक्षी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा यह सुनकर कि दूर देश के कुछ अजनबी आए हैं जो उसके पक्षी को निहार रहे हैं खलीफा मैल से निकल उनसे मिलने पहुंचा खलीफा मेहमानों को अपना उदार आतिथित्य प्रदान करना चाहता था प्रदान करना चाहता था हम देश से आए है है, हैं।, है हैं लेकिन जहां तक फैलाने पर उसके उग्र प्रदर्शन का सवाल है कि आग में पैदा हुआ था और हर पांच सौ साल में अपनी राख से उगता है अफसोस में आपको बता नहीं पाऊंगा मैं वो आपको बता नहीं पाऊंगा वो अग्निपक्षी इस पिजरे में तब से बंद है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और तब से अग्निपक्षी ने अभी तक कभी भी अपने पंख नहीं फड़फड़ाए हैं एक बार भी नहीं अग्निपक्षी के बारे में सच है या नहीं यह भी हमें नहीं पता। लेकिन हम यहां तक जानने के लिए आए हैं कि क्या आप अग्निपक्षी को हमें दे सकते हैं ताकि हमारी बेटी और लंबी सर्दियों की रातों में उसे देख खुश रहे अग्निपक्षी के साथ रिश्ता तोड़ना खलीफा जोर से चिल्ला वो अमूल्य है अपनी तरह का एकमात्र उस जैसा कोई अन्य नहीं है लेकिन फिर याद करते हुए कि राजा और उसका खलीफा का मिजाज अचानक बदल गया, गया। सच्चाई यह थी कि खलीफा का पक्षी बेचने का कोई इरादा नहीं था खलीफा ने अपने दोनों हाथ पकड़े और अपनी आंखे पिंजरे की ओर की आप अग्निपक्षी के बाल के लिए क्या देंगे खलीफा ने खुश होकर कहा राजा ने अपने दल के दो सदस्यों को इशारा किया उन्होंने जमीन पर पड़े एक बड़े चावड़े के बोरे को उठाया और उसे हुए खलीफा के पैरों के पास रख दिया आप जितना चाहें उतना सोना ले सकते हैं राजा ने बोरे की ओर इशारा करते हुए कहा अगर मेरी बेटी खुश होती है तो उतना सोना मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा खलीफा ने अपने पैरों में पड़े सोने की भारी बोरी को देखा हे भगवान उसने सिर हिलाते हुए और अपने चेहरे को हाथ से थपथपाते हुए कहा खुले आंगन में तेज धूप में खड़े होने के कारण खलीफा को काफी गर्मी महसूस हो रही थी मेरे पास खुद इतना सोना है कि मैं उसे तीन जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाऊंगा मैं भला और सोने का क्या करूंगा यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और यह सोचने की बहुत कोशिश की कि खलीफा को और क्या पसंद आएगा अचानक उसकी आंखें चमक उठी राजा ने अपने हाथों से अपना मुकुट उतारा और उसे खलीफा को दिया मेरा ताज राजा ने कहा मेरा ताज ले लें इसमें पृथ्वी पर सबसे कीमती गहने हैं बोरडिस के पहाड़ों के अनमोल हीरे जो अंधेरे में भी दमकते हैं ये भगवान खलीफा फिर से चिल्लाया वो पिंजरे में बंद अग्निपक्षी को देख रहा था और अपने माथे से पसीना पहुँच रहा था क्योंकि अब उसे वास्तव में बहुत गर्मी लग रही थी मेरे पास इतने गहने और आभूषण हैं कि मैं उन्हें तीन जन्मों में भी नहीं पहन पाऊंगा मैं भला और गहनों का क्या करूंगा ये सुनते ही राजा बोरियस का हृदय एकदम डूब गया बेटी के पास खाली हाथ लौटने का विचार वो सहन नहीं कर पाए उन्होंने झल्लाहाट से अपनी दाढ़ी खींची और कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की जिससे वो पक्षी का सौदा कर सके खलीफा को तेज धूप में खड़े होने से बहुत पसीना आ रहा था धूप से बचने के लिए एक लंबे समय से पेड़ की छाव की तरफ देख रहे थे खलीफा को पेड़ की ओर देखकर राजस्कुरा खलीफा ने, ने मुड़कर राजा की ओर देखा आपका उससे क्या मतलब लेकिन इससे पहले कि खलीफा कुछ और कह पाता राजा बोरियस ने अपना हाथ लहराया और तुरंत ठंडी हवा के एक झोंके ने आंगन को भर दिया हवा से पेड़ के पत्ते हिलने लगे और हवा ने खलीफा के चेहरे कपसीना भी तुरंत दिया। खलीफा ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। आप भी उसने अपनी बाहों को हवा में लहराया और फिर चारों ओर घूमने लगा और ठंडी हवा का मजा लेने लगा अग्निपक्षी अब आपका है खलीफा ने कहा खलीफा के उदार आतिथ्य और चमत्कारों का आनंद लेने के बाद राजा और उसका दल अग्निपक्षी के साथ लेकिन गर्मी का मौसम समाप्त हो रहा था जब तक वे ध्रुवी सागर के किनारे पहुंचे दिन लगातार छोटे हो रहे थे समुद्र के हिमखंडों ने उनके जहाज को चारों ओर से घेर लिया था चारों ओर से घेर लिया था जैसे जैसे वे उत्तर की ओर आगे बढ़े उनके जहाज के पाल और टेक पर बर्फ चढ़ने लगे बड़ी मुश्किल से उनके जहाज ने खुले चैनल को पार किया चैनल पार करने के बाद तुरंत एक दुर्घटना घटी और एक बड़े तब तक सर्दियों की लंबी हो चुकी थी। जब ओरो ने बेग पर पिंजरे में शानदार अग्नि पक्षी को देखा तो उसने अपने पिता को गले लगाया और वो खुशी से नाचने लगी पिंजरे को तुरंत आंगन में रखा गया ताकि वो अपने बेडरूम की बालकनी से पक्षी को निहार सके ओह कितना सुंदर पक्षी है ओरोरा ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा मैं उसके उज्ज्वल चांदी के पंखों को फैलते देखने का इंतजार नहीं कर सकती हूं। लेकिन ओरोरा और बाकी लोग व्यर्थ में उसका इंतजार करते रहे क्योंकि अग्निपक्षी न तो अपनी जगह से हटा और नहीं। उसने कोई पंख खिलाया अग्निपक्षी ने अपने नए परिवेश को निहारने में या उसे देखने आए लोगों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और परेशान हुई और फिर बेहद चिंतित हुई सोने से पहले वो अक्सर अपनी बालकनी से अग्निपक्षी से बातें करती थी लेकिन पक्षी उसकी तरफ देखता तक नहीं था एक बार महल में सभी लोगों के सोने के बाद ओरोरा पिंजरे के पास गई और उसने अपनी सुंदर मधुर आवाज में धीरे धीरे एक गीत गाया आग में पैदा हुए सुंदर पक्षी मेरे दिल की मुराद पूरी करो प्रकाश पुंज वाले पक्षी अपने पंख फैलाओ और आज रात मेरे लिए भोर लाओ अग्नि पक्षी ने धीरे से अपना सिर घुमाया और पिंजरे की सलाखों के भीतर से देखा उसकी बड़ी बड़ी नीलम जैसी नीली आंखों के कोने से एक सुनहरा आंसू टपका और वो पिंजरे के पेंदे पर छिल हुए गिरा जब बोरोरा ने यह दुखद नजारा देखा तो इतनी परेशान हुई कि उसने तुरंत अपने पिता को कटे और सुस्त का मुआना किया बताओ राजा ने उत्सुकता से पूछा क्या मामला है यह पक्षी मर रहा है चिकित्सक ने कहा वो दक्षिण में इतने लंबे समय तक कैद में रहा फिर उसने इतनी लंबी यात्रा की और अब नित्य अंधकार के कारण उसने अपनी जीने की इच्छा खो दी है मुझे नहीं लगता कि वो सुबह तक जीवित बचेगा पिताजी ने रोते हुए तो उसे अपनी पसंद के स्थान पर जाकर मरने दें, उसे उसे मुक्त करें, कृपया स्वतंत्र करें फिर राजा ने आदेश दिया और कुछ ही मिनटों में पिंजरे की छत और दीवारें हटा दी गईं। अब पक्षी क्या करेगा ये देखने के लिए सब लोग पीछे हट गए महल में आने के बाद पहली बार अग्नि पक्षी ने अपने परिवेश पर कुछ ध्यान दिया उसने सोने की कलगी वाले अपने सिर को आगे पीछे हिलाया उसने अपने नीलम जैसी नीली आंखों से दूर स्थित बर्फ की चोटियों को टकटकी लगाकर देखा उसकी आंखें बर्फ की चोटियों और तारों की रोशनी में चमक रही थी अग्निपक्षी ने अपना सिर पीछे झुकाया और तारों की ओर देखने लगा और फिर अत्यंत तेजी से पलक चपकते ही उसने अपने शक्तिशाली पंख फैलाए सूर्य जैसी तेज चमक के साथ अग्निपक्षी रात के आकाश में उछला और उड़ा उस दैवीय दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया जब अरो पर नाच रहा था और जमे हुए समुद्र को प्रतिबिंबित कर रहा था ऐसा लग रहा था कि बर्फ में आग लग गई हो और भोर लौट रहा हो अग्निपक्षी जितना अधिक ऊंचा उठा उसका ज्वलंत प्रदर्शन उतना ही धूमिल और फीका होता गया रात के आकाश में वो कहा उड़कर गया अंत में वो जहां विलीन हुआ वहां पर हल्के हरे रंग के प्रकाश की केवल एक आभा ही बकी बाकी बची फिर धीरे धीरे करके वो भी लुप्त हो गई अग्निपक्षी उड़ गया राजा बोरियस ने शांति से कहा उन्होंने अरोरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे दिलासा दिलाई शायद यह अच्छा ही हुआ वो अपना बाकी जीवन एक सोने के पिंजरे में बिताने के लिए बहुत सुंदर था लेकिन और अपने पक्षी को खोने के बाद खुश नहीं थी राजा बोरियस और महल के बाकी लोगों के सोने जाने के बाद वो बहुत देर तक अपनी बालकनी में खड़े होकर रात के आसमान की ओर ताकती रही शायद वो अपने प्रिय अग्निपक्षी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन उसके लिए वो काली रात बहुत उदास थी शायद वो उसके जीवन की सबसे उदास रात थी आसमान में तारे बर्फीली आग की तरह लटके हुए थे और उस पर अपनी ठंडी रोशनी बिखेर घेर रहे थे अंत में वो अपने बिस्तर पर गई और सोने से पहले दुखी होकर कुछ देर रोई उसने खुद से वादा किया कि सुबह को उठने के बाद वो अपने प्रिय अग्निपक्षी को ढूंढ निकालेगी चाहे वो कहीं भी उड़कर गया हो चाहे वो पृथ्वी के दूसरे छोर पर ही क्यों न हो कुछ समय बाद जब वो सो गई तब सैन कक्ष में पंखों के फड़फड़ाने की गड़गड़ाहट और धक धतकती रोशनी की चमक ने ओरोरा को जगा दिया जब वो उठकर बैठी तो उसने अग्निपक्षी को अपने बरामदे में बैठा पाया वो खिड़की में से उसकी ओर देख रहा था उसकी बड़ी नीली आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी औरोरा ने खुशी से चिल्लाकर अपने पिता और महल के बाकी लोगों को चगाया फिर वो बाहर निकली और उसने अग्निपक्षी को के गले में अपनी बाहें डाल दी पापा जरा देखे वो चिल्लाई अग्निपक्षी वापस आ गया है वो वापस आ गया है मैं उसे फिर कभी भी अपनी आंखों से उजल नहीं होने कभी नहीं और उसके बाद जब भी अग्निपक्षी उड़ान भरता और, और अपनी बालकनी में खड़ी रहकर रात के आकाश में पक्षी के सुंदर इंद्रधनुषी टिमटिमाती प्रकाशपुंज को टिमटिमाते प्रकाशपुंज को निहारती थी जब वो वापस उड़कर आता तो भी वो पक्षी की हर गति को बड़े ध्यान से देखती थी अंत में तमाम कर्तव्य दिखाने के बाद अग्निपक्षी बालकनी में आकर उतरा उतरता था ओरोरा का अग्नि से इतना गहरा लगा हो गया था कि अब वो बहुत कम ही सोती थी उसके दिल में डर था कि कहीं अग्निपक्षी छीती के ऊपर उड़कर कहीं सदा केले गायब न हो जाए कहीं पक्षी ओरोरा को ठंडी रात में बालकनी में हमेशा अकेले खड़े रहने के लिए छोड़ न जाए उसका डर इतना बढ़ गया कि एक बार जब अग्निपक्षी उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहा था तो ओरो ने अचानक उसकी पीठ पर छलांग लगा दी और उसकी सुनहरी गर्दन पर अपना हाथ फेरा अग्निपक्षी हवा में उछला और अरोरा उसकी पीठ से चिपकी रही पक्षी महल के ऊपर से उड़ा और उसने पहाड़ों की चोटी पर चक्कर लगाए उसके पंख चमक रहे थे पहाड़ हरी लपटों से जल रहे थे जो उनके बर्फीले ढलानों के ऊपर नीचे प्रकाश के बिंब टिमटिमा रहे थे जबकि उसकी लाल और पीली आग आकाश से छिज तक बह रही थी ऐसा स्वर्गीय प्रदर्शन पहले कभी किसी ने नहीं देखा था सभी लोग झिलमिलाते, प्रकाश के प्रदर्शन से चकाचौंध खड़े थे प्रकाश ने बिंब आकाश और पहाड़ों की चूटियों पर नृत्य प्रकाश के बिंब आकाश और पहाड़ों की चोटियों पर नृत्य कर रहे थे और अंत में जब ओरोरा और अग्निपक्षी नीचे उतरे तो राजा बोरियस और हिम महारानी भी अपनी बेटी को अग्निपक्षी पर सवारी करने के लिए डांट नहीं पाए फिर उसके बाद से ओरोरा और अग्निपक्षी दोनों दोनों की एक पक्की जोड़ी बन गई अग्निपक्षी तभी उड़ता था जब ओरो उसकी पीठ पर बैठती थी बाकी समय वो बालकनी पर की रेलिंग पर बैठा रहता था या फिर बेडरूम की खिड़की में से अपनी बड़ी नीलम जैसी नीली आंखों से बाहर घूरता रहता था अग्निपक्षी के बाहर आने का इंतजार करता था ताकि वो एक साथ अंधेरे ध्रुवी आकाश में उड़ सकें। फिर अंत में लंबी सर्दियों की रातें समाप्त हुई और आधी रात के सूरज ने पहली बार छितिस के ऊपर से झाका और ने अपनी बालकनी में कदम रखा और अपने प्रिय अग्निपक्षी को नीचे आंगन में देखा अग्निपक्षी उदास लग रहा था और उसकी आंखों की चमक गायब थी ने यह खबर अपने पिता को बताई जिन्होंने तुरंत सही चिकित्सक को बुलाया चिकित्सक ने चिड़िया को गौर से देखा उसका झुका हुआ सिर सुस्त मिजाज और झुके हुए पंखों को देखा यहां तक कि जब और ने अग्निपक्षी के गले में अपने हाथ डालकर उसके पंखों को सहलाया तब भी पक्षी की सुंदर नीली आंखों में प्रकाश की चमक वापस नहीं आई उसके बाद चिकित्सक ने आकाश में चमकते मध्यरात्रि के सूर्य को देखा और फिर अग्निपक्षी की ओर देखा वो मर रहा है चिकित्सक ने कहा पक्षी का पूरा जीवन अब रात के आकाश में अपने ज्वर प्रतिबिंब को देखने पर केंद्रित है लेकिन उसे लगता है कि वो सूर्य के प्रकाश से मुकाबला नहीं कर पाएगा मुझे खेद है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो एक दिन से अधिक जीवित रहेगा यह सुनकर और व्याकुल होती अरे पापा उ क्या आप कृपया कर सूर्यास्त नहीं करवा सकते और रात को वापस नहीं ला सकते जिससे मेरा प्रिय अग्नि पक्षी मरने से बच जाए और फिर हम एक साथ रात के नहीं देख पाता है क्या अग्निपक्षी को बचाने के लिए सूर्य को उसके नियत समय से पहले अस्त करने का और रात्रि को वापस लाने का आपके पास कोई तरीका है एक बार फिर सलाहकारों ने सोच वाली अपनी लंबी सफेद टोपियां पहनी और उन्होंने दिन भर चर्चा की अगर आपको याद हो तो उत्तर में दिन छह महीने लंबा होता था लेकिन राजा की बची हुई आइसक्रीम खाने और बर्फ वाली शराब की आखिरी चुस्की लेने के बाद भी वो राजा को सूरज को जल्दी अस्त करने की विधि नहीं बता सके तब राजा ने महान बर्फीले उल्लू से कहा उल्लू से पूछा उल्लू ने कहा सूरज का जल्दी अस्त मैंने आज तक ऐसा होते कभी नहीं देखा हिमभालू ने गुर्राते हुए उत्तर दिया मैं उल्लू की राय से सहमत हूं और यूनिकॉर्न वेल ने अपनी पूंछ लहराते हुए कहा मैं उन दोनों से सहमत हूं अंत में वो बूढ़ा बोला जिसने सबसे पहले राजा को अग्निपक्षी के बारे में बताया था अच्छे राजा उसने कहा मैंने सात समुद्रों को पार किया है दक्षिण की ओर अपनी एक यात्रा में मैंने पाया कि जब दुनिया के इस उत्तरी छोर पर प्रकाश था तो दक्षिणी छोर पर अंधेरा था इसका मतलब है कि अगर राजकुमारी और उसका अग्निपक्षी इस समय दुनिया के दक्षिणी छोर पर होते तो वहां अंधेरा होता और तब अग्निपक्षी वहां एक बार रात के आकाश में अपने स्वर्णिम प्रतिबिंब को देख पाता एक पल के लिए राजा अपने विचारों में खोया रहा और फिर उसने उदास होकर कहा मेरे भाई राजा औस्टर दुनिया के उस छोर पर दक्षिणी हवा पर शासन करते हैं करते हैं लेकिन मैं उनके महल में कभी गया नहीं और मुझे वहां जाने का रास्ता भी नहीं पता मुझे पता है एक छोटी ऊंची आवाज पीछे से चिल्लाई और कोई आश्चर्यचकित होकर आर्कटिक टर्न की लाल चोच और काली टोपी को घूरने लगा आर्कटिक टर्न खुली खिड़की में बैठी थी जहां वो सूर्य को वापस लाने की सभी चर्चाओं को सुन रही थी मैं कई बार राजा औषध के महल में गई हूँ टर्न ने कहा जब यहाँ सर्दी होती है तो मैं वहाँ उड़कर चली जाती हूँ क्योंकि तब वहाँ पर गर्मी होती है और जब वहां सर्दी होती है तो मैं यहाँ उड़कर चली आती हूँ मैं खुशी से राजकुमारी ओरोरा और अग्निपक्षी को रास्ता दिखाऊंगी पर मेरी गैर मौजूदगी में आप में से किसी को मेरे परिवार की देखभाल करनी पड़ेगी मैं खुद तुम्हारे परिवार का देखभाल करूंगा राजा खुशी से चिल्लाया उनकी बेहतरीन देखभाल होगी उसके बाद राजा उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है राजा ने कहा अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए मैं तुम्हें एक भेट देता हूँ तुम साल में किसी भी एक रात के लिए मेरी हवा पर सवारी कर सकते हो जिससे तुम सभी लोगों के बीच अपने ज्ञान और खुशी के उपहारों को बांट सको बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे और मेरे और परिवार के लिए किया फिर उसके बाद टर्न और अग्निपक्षी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कूच किया, जहां पर दक्षिणी हवा का घर था भूमध्य रेखा को पार करने के बाद सूर्य नीचे और नीचे डूबता गया और अंत में सूर्य छितिस के नीचे चला गया और आकाश में फिर से अंधेरा छा गया अपने इंद्रधनुषी चमकीले पंखों के साथ अग्निपक्षी और राजकुमारी और दक्षिणी ध्रुव के पूरे रास्ते टर्न का पीछा किया अंत में वे दक्षिणी हवा और राजा हॉस्टल के महल में पहुंचे राज्य के सभी लोग बाहर खड़े होकर ताक रहे थे जलते हुए प्रकाश को नजदीक आते।, देख, आते देखा था लोग डर गए थे क्योंकि उन्हें वो एक बड़ा खतरा लग रहा था लेकिन उनका डर तब खुशी में बदल गया जब उन्होंने अग्निपक्षी को महल के आंगन में उतरते हुए देखा उन्होंने एक सुंदर महिला को भी पक्षी की पीठ से नीचे उतरते हुए देखा राजा ऑस्टर की खुशी का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि वो महिला उनकी भतीजी राजकुमारी और अग्निपक्षी खुश होता है जब वो रात के आकाश में उड़ते समय अपना ज्वलंत प्रतिबिंब देख पाता है जैसे ही यहाँ पर सूरज उगेगा और उजाला होगा तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और फिर से उत्तर की ओर उड़कर जाएंगे जहाँ तब अंधेरा होगा तुम यहां जितनी देर चाहो रुको राजा औस्टर ने कहा स्वर्ग के इस भाग में तुम और तुम्हारे अग्निपक्षी से अधिक सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है तुम दोनों हमारी इस लंबी रात में भोर हो। और फिर ऑस्टर के।, के साथ रही उसने दुनिया के इस हिस्से के रात्रि आकाश को दक्षिणी रोशनी से भर दिया और जब अंत में सूरज वापस लौटा तो अरोरा ने राजा ऑस्टर और उसके लोगों से एक उदास अलविदा कहा और फिर वो उत्तर की ओर अपने पिता के महल में चली गई जहां सूरज पहले ही डूब चुका था और तब से अरोरा और उसका लगातार उड़ रहे हैं और ध्रुवो में बुढ़े आदमी ने मुझे पहाड़ी के नीचे मेरे घर में ले गया देखो यह कहानी बताती है कि उत्तरी और दक्षिणी रोशनी ने दक्षिणी रोशनी ने कैसे जन्म लिया उसने मुझसे कहा आप अरोरा और उसके अग्निपक्षी को अपनी मन मर्जी से नीचे कैसे लाते हैं मैंने आश्चर्य और बड़ी उत्सुकता से पूछा बड़ा आदमी मेरे बेडरूम की खिड़की से अंदर झुका और उसने मुझे वापस मेरे बिस्तर पर डेटा दिया देखो उसने अपने फोटो पर उंगली रखते हुए कहा यह एक रहस्य है लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने घर से फिर कभी नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें वो भी रहस्य बता दूंगा देखो आज रात अगर मैं हवा की सवारी करके अपने बाहर नहीं ला रहा होता तब फिर मैंने तुम्हें उस पेड़ के नीचे सोते हुए कभी नहीं देखा होता मैंने उससे वादा किया और फिर जैसे ही वो मेरे ऊपर कंबल खींचने के लिए ऊपर उठा उसने मेरे कानों में वो रहस्य फुस मैं उससे बहुत पूछना चाहता था कि आखिर वो कौन था और वो कहाँ रहता था लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था और पहाड़ी पर चढ़ने से मैं बहुत थक गया था इसलिए मुझे याद नहीं कि वो कब बाहर गया और उसने कब खिड़की बंद की जब मैं जागा तब भी बहुत अंधेरा था मैं उस कहानी के हर शब्द को याद कर रहा था जो उस बूढ़े आदमी ने मुझे सुनाई थी मैं बेताबी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं सभी लोगों को उरोरा और उसके अग्निपक्षी की कहानी सुनाना चाहता था जो उनके लिए मेरा क्रिसमस उपहार था मैं उठकर बैठा और मैंने खिड़की खोली यह देखने के लिए कि वो बूढ़ा मुझे मेरे बिस्तर पर रखकर किस ओर गया था लेकिन मुझे तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई दिया वो सिर्फ मेरे खुद के पैरों के निशान थे जो मेरी खिड़की से दूर जा रहे थे और तब मुझे पता चला कि असल में मैं एक सपना देख रहा था वो कहानी बिल्कुल सच नहीं थी कोई अग्निपक्षी या उसकी पीठ पर सवार होने वाली राजकुमारी नहीं थी मेरी आंखों में फिर से आंसू भराए क्योंकि मेरे पास क्रिसमस पर किसी को देने के लिए कोई उपहार नहीं था लेकिन मैं वहाँ बैठकर अंधेरे आकाश में धीरे धीरे चल रही प्रकाश की रंग की पट्टियों को देख सकता था। तभी मुझे मुझे मुझे अचानक रहस्य याद आया जो बूढ़े ने बिस्तर पर लिटाते समय और मुझे समय और ढकते मेरे कान में फुसफुसाया था अगर तुम ठंडी तारों वाली रात में ठीक से सीटी बजाओगे जब आकाश में लाल हरी और नीली लपटें उठेंगी, तब वे एक सरसरट के साथ जमीन पर उतरेंगे और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेंगे मैंने पहले धीरे से सीटी बजाई और साथ में और उसके अग्निपक्षी के रात्रि आकाश में एक साथ सवारी करने की बात भी सोची फिर मैंने जोर से सीटी बजाई अचानक रात एक आग से धक उठी और पहाड़ी की चोटियों पर नाचने लगी और मेरे सामने के आकाश और जंगल को भरने लगी बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस बूढ़े आदमी के लिए किया था मैंने ऊपर के आकाश में पंखों की सरसराहट की आवाज़ सुनी और इस बार जब मैंने ऊपर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने एक उड़ते हुए बड़े पक्षी की परछाई जरूर देखी मैंने अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर बर्फ पर झिलमिलाती और हुई हुई रोशनी मैं अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर बर्फ पर झिलमिलाती और, और फिर मैंने उसका नाम सुना मेरे कान में किसी ने धीरे से फुस फुसाया और वो फिर तेजी से जलता हुआ प्रकाशपुंड धीरे, धीरे धीरे गायब हो गया समाप्त लेखक के बारे में रिचर्डी पार एक सेवा सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं उन्होंने पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट पर चार उपन्यास और कई लघु कथाएं लिखी हैं। उन्होंने ओरेगन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में डॉक्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है उन्होंने अमेरिका और ट्रोम्सो नॉर्वे यूरोपी के विश्वविद्यालयों में और यूरोपियन सेंटर फॉर नॉर्दर्न लाइट्स के अनुसंधान केंद्र में पढ़ाया है वो ऑम्स विले के बाहर विलमेट घाटी में अपने छोटे से फार्म पर रहते हैं ई मेल चित्रकार के बारे में एंड्रे लोथे सेना अधिकारी हैं जो ओस्लो की नॉर्वेजियन सैन्य अकादमी के स्नातक हैं वह नॉर्वे में आर्कटिक सर्कल के ठीक ऊपर एक छोटे से शहर में रहते हैं पिछले 12 वर्षों में उन्होंने अपने खाली समय में केवल एक कलाकार प्रकृतिवादी और चित्रकार के रूप में अध्ययन और काम किया है ईमेल एंड्रेलॉटीआर एट द रेट हॉटमेल डॉट कॉम आभार लेखक पुस्तक और डिजाइन के लेआउट के लिए स्कीपिंग स्टोन ए मल्टीकल्चर मैगज़ीन के कार्यकारी संपादक एक युवा लड़के को यह पता चलता है कि सच में कोई शांत कलाज नहीं होता जैसा कि उसे हर क्रिसमस पर बताया जाता था लड़का महसूस करता है कि उसके पास किसी को देने के लिए कोई बाहर नहीं इसलिए और भाग जाता है थक कर लड़का बुढ़े को बताता है कि कोई शांता क्लॉज नहीं होता है और वो घर से इसलिए भागा है क्योंकि उसके पास किसी को देने के लिए कोई उपहार नहीं है बुढ़ा आदमी लड़के को एक आकर्षक कहानी सुनाकर दिलासा दिलाता है वो लड़का उस कहानी को क्रिसमस की सुबह सभी को उपहार के रूप में सुना सकता है अंत में बूढ़ा लड़के को वापस उसके कमरे में ले जाता है वो विदाई उपहार के रूप में लड़की को बताता है कि वो कैसे उत्तरी रोशनी को सीटी बजाकर बुला सकता है और अपनी एक इच्छा पूरी कर सकता है